नंदयमी ओथाई ब्रह्मी अज्ञात

आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु है नहीं सबको मुक्त ही होना चाहिए अगर ब्रह्म होने के कारण कोई मुक्त है है तो सब मुक्त हो और यदि ब्रह्म होने पर भी कोई पद है तो सब पद्ध हो

तो ये बताया कि ब्रह्म होने के कारण न कोई मुक्त है न कोई गर्त है जिसको अपने ब्रह्मपने का ज्ञान है वो मुक्त है और जिसको अपने ब्रह्मपने का ज्ञान नहीं है वो गर्व है बंधन और मुक्ति ज्ञाना ज्ञानमूलक है ब्रह्मत्वमूलक नहीं है

कोई क्रम होने से नफरत होता है श्रम होने से मुक्त होता है ये क्या बात है तो ना कुछ बनाया था पेड़ का एक छूटे पेड़ का घोष दिख रहा है रात के समय उसको किसी ने सहताया नहीं घूम समझ लिया जो समझ लिया तो वो डर जाएगा फैल उसको होगा नासमझी के कारण झूठ के कारण नहीं नासमझी के कारण

और यदि वो पहचान गया कि ये चोर नहीं है भूत नहीं है तो उसको भय नहीं होगा इसलिए अपने को जो अद्वितीय क्रम के रूप में जान लेता है पहचान लेता है वो निर्भय हो जाता है जीवन में निर्भयता बहुत आवश्यक है

आप निर्भय हो जाएंगे तो अपने धर्म में दृढ़ जो संस्कार आपको डाल दिया हर संस्कार तो उत्पन्न होता है वो चाहे पूर्व जन्म का संस्कार हो चाहे जन का संस्कार हो, हो। मंदिर में जाना धर्म है कि जिसको मंदिर में जाना धर्म है ये बात संस्कार में डाली जाती है

गंगा स्नान धर्म है कि जमुना स्नान धर्म है ऐसे ऐसे फसकारी लोग होते हैं हमारा गंगा जल में स्नान करते हैं गंगा जल से भगवान की पूजा नहीं करते हैं ऐसे लोग भी होते हैं उनका नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। रहते हैं काशी में और मथुरा से जमुना जल उनके लिए जाता है पूजा करने के लिए

उनके मन में ये बात छूट दी गई है मत्सा नदीना धर्मस्थान है कि बद्रीनाथ बद्रीनाथ धर्मस्थान है कि केदारनाथ और ये जिसको जैसा संस्कार डाल दिया गया राम की पूजा करें कृष्ण की पूजा करें निराकार की पूजा करें तो ये जो धर्म भाव मन में उदय होता है

उस संस्कार के अनुसार बेटा है जैसा सुनोगे जैसी भावना करोगे जैसा संतोगे जैसा अभ्यास करोगे और उसके अनुसार तो मन बन जाएगा तो जब सब धर्म संस्कार रूपयी है तो आप जिस धर्म में स्थित हैं उसको तो तो छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है

आपका वही धर्म कल्याणकारी है और जब एक को आप गलत समझेंगे दूसरे को सही समझेंगे हिंदू जोर पोर्थ से मुसलमान होंगे मुसलमान कौर से हिंदू होंगे तो आपने अच्छा बुरा समझा तो आपके मन में कभी न कभी कोई बात खटक जाए भय भय उत्तम हो जाएगा तो, तो निर्भय होने के लिए

धर्म में निर्भय होने के लिए कर्म में निर्भय होने के लिए अपने स्वरूप के ज्ञान की आवश्यकता है निर्भय हो गए काम नहीं तो डरते रहते हैं डर के पाव रखते हैं ये पाणिया लोगों को जब घाटा हो जाता है तो तो मतलब घबराहटे घबराहट में ऐसा पाँव रखते हैं कि और गलत सौ कर बैठते हैं और घाटा होता है

ये जो घबराहट है ना ये भय का ही बच्चा करता है तो भयपीत आदमी न ठीक व्यापार कर सकता न ठीक ठर्म कर सकता हमारे कोई रसोई बनाता है ना और डर डर के नमक डालता है तो कम या ज्यादा हो जाता है वो और जो निर्भय नाम से उठाया और डाल दिया उसका ठीक पड़ता है

निर्भय होके चलो निर्भय होके बोलो निर्भय होके सो निर्भय होके काम करो निर्भय होके धर्म करो यदि आपके हृदय में निर्भयता नहीं है तो आपका हाथ कांप जाएगा आपकी जबान लक्षरा जाएगी आपके हाथ पाओ जाएंगे काम गलत कर बैठेंगे निर्भयता चाहिए अर्थोपार्जन के लिए भी निर्भयता चाहिए कर्मानुष्ठान के लिए भी निर्भयता चाहिए

धर्म करने धर्म में निष्ठावान होने के लिए भी निर्भयता चाहिए और प्रेम करने के लिए निर्भयता चाहिए निर्भय नहीं होंगे तो प्रेम कैसे करते जीवन मुक्ति माने क्या जीवन मुक्ति माने निर्भयता की पराकाष्ठा अभयम प्रतिष्ठा बिंदले अभयम हवई जनक जी प्राप्त होगी क्या केवल मैंने कहा जनक अब तुम्हें अभय पद की प्राप्ति हो गई है

जब तत्व तत्वज्ञान हो जाता है न विभेदी कुटस्कृत उपनिषद में कहा आनंदम ब्रह्मनो विधवा न विभेदी कुतस्कर जो ब्रह्मात्मा के आनंद को जान जाता है उसको फिर किस करनी किसी से भय नहीं होता है शत्रु तो का भय नहीं मित्र का भय नहीं पुनर्जन्म का भय नहीं नरक स्वरक का भय नहीं हैं?

समाधि विक्षेप का भय नहीं होश बेहोश का भेदेद भय नहीं जागृत स्वप्न का भय नहीं सर्वथा निर्भय ईश्वर का भय नहीं जब हो जाता है कुछ तो धर्म का भय जाति का भय और देवता का भय मृत्यु का भय, है गमन का भय, और ईश्वर का भय सब मिल जाता है इस इसलिए जीवन में

असलियत का ज्ञान परमार्थ का ज्ञान तेरे और बर्फी को भले मत पहचानो पर शक्कर को तो पहचानो। हो शक्कर की पहचान से ये ये अपने स्वरूप की पहचान ही निर्भर बनाते थे

आपको तो एक बात सुनाता हूँ मनुष्य को धन खोने से कपट नहीं करना चाहिए जैसे माँ के पेट में से बिना कुछ जेब में लिए बिना कुछ चेक के लिए बिना कुछ मूर्ति में लिए पैदा हुए थे वहां तक होने और रहने का तो अपने को अधिकार प्राप्त है

वो वैसे हो जाए तब भी है ना करने की कोई जरूरत भगवान ने वैसा पैदा किया और माँ के छाती में बुद्धिया को क्या लेके आए थे कोट पह के आए थे पचपन पहन के आए थे चाफा बांध के आए थे कुछ तो नहीं था ना अच्छा कौन सा गोभी मना करने के मात्र

तो कहाँ बोलते हुए शुभ तो रहेंगे वैसे रहेंगे जैसे माँ ये उपनिषद में ऐसे आया हो जात रूप तरह माँ के पेड़ से जैसा पैदा हुआ था उस समय न धन था न भाषा थी न जाति का बोझ था और न मजहब था

न पुनर्जन्म का दर था नरक का दर था न स्वर्ग का दर था न ना रिश्तेदार नातेदार का डर था अरे वहाँ तक का तो हम अनुभव करके इसी जन्म में आए हैं भाई फिर जब वहाँ पहुँच जाए तो क्या डर ज रूप दे बंदर में आए और ये हमारा रिश्तेदार ये हमारा मजह ये हमारा ये हमारी मंदिर ये हमारी मस्जिद सिर्फ रोवन रोटी दिन पहले

सत्य में मंदिर तोड़ा गया एक गांव हरे गौ गाँव मंदो अल्ला मस्जिद तोड़ गई के करिए देखो कोई अपनी माँ की भी पहचान नहीं थी बाप की पहचान नहीं थी भाई बंधु की पहचान नहीं थी रिश्तेदार मेदार की पहचान हम किस अरब पति करोड़पति के घर में पैदा हुए हैं इसकी जानकारी नहीं थी हम लोगों से आ रहे

वहां तक तो देख चुके हैं और जाते इस समय सबको वैसे ही होके जाना पड़ता है हमने देखा हो मरने पर दंगा करके गंगा और उठाते बाघ भी नहीं ले जाने देते हैं मूड़ देते हैं बाघ लोगों की तरफ को और मुर् का बा शरीर भी नहीं जाता है आग में जला देते हैं पानी में डाल देते हैं

कुछ लेके आए हैं न कुछ लेके जाए और ये जो जीवन काल में जो पढ़ा के लिखा के दिखा के जो तो सोच के देदांत में इसको अध्यारोप बोलते हैं और जब बिल्कुल फंस जाता है तब तो इसका नाम अभ्यार होता है अभ्यास अब है और बोलो जो तो निर्भय

अपने आत्मा के स्वरूप को जानने में है अपने को ब्रह्म जानने में निर्भरता है बोले नहीं जानेंगे तो चाहे कितना कर्म कांड कर लो पच्चीस में पच्चीस हजार दुर्गर से भी बना बना दो बड़े बड़ बड़ बड़ बड़े काम किए बड़े बड़े काम अग्नि देवता को गर्व लगता है कि मैं कुछ जानूंगा

वायु देवता को डर लगता है कि मैं कन्द हो जातक होते बताया हवा भी डरती है आग भी डरती है पृथ्वी पानी भी डरते हैं आकाश पाताल भी डरते हैं ब्रह्मा जी को लगता है कि हमारी उम्र बीत गई, शिव जी को डरता डर दर लगता है महाराज चामुंडा महाराज जय के दरबार

किसी देवता छोड़ती है वो भावशक्ति किसी को तो छोड़ने वाले नहीं है और वो शक्तिमान जिसमें शक्ति का भी लहर हो जाता और वो सत्य तो जिसमें शक्ति शक्तिमान का भी भेद है वो आपका रूप है डर घर के हो सर घर के तो कोई काम नहीं होता

डरने से ज्ञान होता न डरने से सुख मिलता न डरने से जीवन सत्ता रहती भय मार भय इस संपूर्ण होती है तो सत्व तो ज्ञान होने से अपने आप को जानने से अपने आप को ब्रह्म जानने से तो बताया तो भाई

ये बड़े बड़े कर्म कांडी लोग हैं ये अपने व्यक्तित्व को, को छोड़कर देवता बन गए तो कोई अग्नि देवता बना कोई वायु देवता बना कोई सूर्य देवता बना कोई विच देवता बना कोई ब्रह्मा बना प्रति आज जो तीठी है वो भी हो कभी ब्रह्मा हो सकते है और आज जो ब्रह्मा है वो भी कभी तीठी हो सकता है ये तो कर्म का उत्कर्ष अवकर्ष है

का ज्ञान परमात्मा का ज्ञान जहां हो जाता है तो धर्मज्ञा आपका तत्व यहां ईरानी विव्यदी स्वराज बड़े बड़े धर्मज्ञ भी और किसी से नहीं डरेंगे तो कहीं हमारा धर्म छूट न जाए इस को डरते हैं कहीं उसके करने में कोई गलती न हो जाए इस को डरते हैं ईश्वर से डरते हैं पुनर्जन्म डरते हैं से डरते हैं

ऐसी निवृत्ति तत्व ज्ञान के बिना नहीं है ये तो अमृतो अभयो भवती शुति कहती है जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है वो अमृत अभय स्वरूप हो जाता है अमृतोभवती एक बात दूसरी बात है तत्वज्ञान की जिस तत्व ज्ञान का वर्णन किया ना अवधि

बात क्या है कि निर्भता आने से ही त्याग हो सकता है जो डरेगा कि हम दे देंगे तो खाएंगे खाएंगे क्या हमारे बाल बच्चों तो को क्या रहेगा ऐसा दरिद्र तो दिन रात डरता ही रहेगा ना इसी से महामना तो और महामना शब्द का दर्शन श्रीमद्भागवत तो में बारम बार प्रयोग है हो

महामान हमारे जिसका मन उदार है ये नहीं डरता है कि दे देंगे तो खाएंगे क्या छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या कोई वृक्ष हो गए तो इच्छा का त्याग कर सकता है परंतु ज्ञानी हो तो इच्छा अनिच्छा दोनों का त्याग कर सकता है विज्ञत के ही वही सामर्थ्य इच्छा निच्छा दे सकता है

क्योंकि अपना स्वरूप सही है अपने आप में आरोपित है इसलिए सब कुछ त्याग कर देने का सामर्थ्य ध्यान में है और छोड़ने की जरूरत उन्हें जरूरत की बात नहीं है तुम्हारी तैयारी कितनी है ये तो देखो तो रोने लगोगे वो एक था राजा

मालूम पड़ा के हमारे गांव के पास बहुत बड़े महात्मा आए हैं लोगों ने खूब प्रशंसा की भीड़ होने लगी लोग जाने लगे अंत में राजा ने भी प्रशंसा करके राजा को ले गए राजा ने देखा बहुत अच्छे महात्मा हैं, उनसे ठहरने की जरूरत था कर दी धीरे धीरे महाराज उनके लिए पत्नी पुटिया बनने लगी फिर तो पलंग आ गया फिर लग गया सारी तो व्यवस्था हो गई

अब बड़े मजे में रहने लगे महात्मा जी अब लोगों ने शिकायत की ये महात्मा जो है ये तो चंद्रही हो गया भ्रो हो गया हंस गया गाय का महात्मा है तो राजा साहब एक दिन आए दर्शन किया और बोले थे महाराज हमने और आप में क्या पर अब तो हम दोनों एक तरीके ही लेते हैं

तो माता कुछ तो तो समय बोले भाई अपने ऊपर कोई कटा करता हुआ बोले तो उसका तो जवाब तो तो था नहीं देना क्योंकि जवाब देने ऐसी बात और फट जाती बात पर बात फिराने से बात घटती नहीं पड़ जाती ये आप लोग बड़ा ये नोट कर लो अपने दिल में अगर आप बहुत करके किसी को हरा दोगे तो आपका दोस्त तो कभी नहीं हो सकता वो सही खोज बढ़ा है गिर को हरा

महात्मा थोड़ी देर की बात होने की आओ राजा नदी किनारे घूमे तो राजा साहब भी चले महात्मा भी चले अंध साहब एक मील गए दो मील गए तीन मील गए और राजा का राज्य तो छोटा ही हर कोई बड़ा प्राने उसने कहा महाराज ये अंग्रेजों का नियम ऐसा है कि हम बिना इजाजत दिए अपने राज्य के बाहर नहीं जा

उन्होंने तो कहा और चले है जरा चला, हमारा बंद तो गंगा किनारे किनारे आज गंगोत्री चलने का हो गया है तो आओ हम तुम दोनों चले चले बोले तो महाराज हम कैसे जाएंगे और राज्य किसी को सम्हा समझाया नहीं इजाजत ली नहीं रानी से कहा नहीं मंत्री से कहा नहीं कैसे जाए बोले नहीं राजा आओ आज तो हम लोग बद्रीनाथ चले वो बोला महाराज हम तो नहीं जा सकते क्षमा करो तो महात्मा ने कहा चेष्टा

अब तुम खुश रहो अपने राज है। है। तो है। तो में हैं। यही हमारा तुम्हारा यही फर्क है तुम्हारे यही फर्क है और खुश रहो अध हमको सफर करते हैं तो सर्व त्याग का सामर्थ्य सत्व ज्ञान में मिट्टी में ये सामर्थ्य है कि वो घड़े के आकार को छोड़ सके खड़े का नाम छोड़ सके

वो तो, तो उसमें गढ़ा गया, तो गया है ना गड़ा का तो आकार गढ़ा गया है घरे तो का नाम गढ़ा गया है उसको छोड़ सके यही मिट्टी का सामर्थ्य है पानी का सामर्थ्य है कि वो सरंग और झुंड का आकार छोड़ सके और नाम छोड़ सके आज का ये सामर्थ्य है कि नीला सीधा जो रंग शीशे का है उसको छोड़ सके ये रोशनी का सामर्थ्य है

तो तत्व का सामर्थ्य यही है कि किसी भी नाम और रूप में उसका आग्रह नहीं है ये तत्व ज्ञान का सामर्थ्य है जीवन हो कि भरण हो लड़क हो कि स्वर्ग हो ये तत्व ज्ञान का सामर्थ्य है तो शिक्षक के वही सामर्थ्य इच्छा निच्छा विसर्जन है इच्छा और अनिच्छा दोनों का विसर्जन कर दिया जा जाओ बाबू हो

मैं तो फिर दर, फिर दर मैं तो फिर दर हाथ बिताने हो नहीं हो वो हो गए एक तीसरी बात देखो जिस एक से के अनेकता मालूम पड़ती है जिस एक में अनेकता मालूम पड़ती है माने जो अधिष्ठान है आधार है अस् जिस एक से अनेकता मालूम पड़ती है माने जो प्रकाश है और ज्ञान है

जिस एक की प्रियता से दुनिया में सब प्रिय लगते हैं अर्थात जो परमानंदक स्वरूप है ऐसे अद्वय तत्व का विज्ञान हो जाने पर दूसरा कोई विज्ञान बाकी नहीं रहता लेबोरेटरी में जो ज्ञान होता है वो तो छोट छुट चीजों का होता है और यदि हमारी इंद्रियों का प्रयोग न हो तो लेबोरेटरी में कोई ज्ञान नहीं होगा

एक जहर होता है ना बताते होती है जिसमें स्वाद क्या है बड़ा फेंकर होता है जिसे मुंह में डालने पर ही आदमी ना जाता है लेबोरेटरी में जांच करो कि इसमें क्या स्वाद है खट्टा है कि मीठा है लेबोरेटरी में कभी जांच नहीं होती उसकी जांच कहां होगी चीज पर डाल रही स्वाद का ज्ञान नहीं

ये चीज निली है काली है सीली है मशीन लगा दो उस पर आख से दिखेगा दस हजार गुना होकर दिखेगा दस लाख गुना होकर दिखेगा, लेकिन आंख से दिखेगा एक आवाज को आप 2 लाख 10 लाख गुना बढ़ा दो मानता सकता पूजित मुझे तो विचार का नाम नहीं मानता है पाठ का नाम नहीं मानता नहीं है

हार जीत नाम भी मानता नहीं है तर्क वितर्क का नाम नहीं मानता नहीं है विचार का जो परमावरणीय रूप है उसका नाम नहीं मानता है तो बोले भाई एक मनुष्य का आनंद देखो जब देखा पृथ्वी सर्वाइयार

सारी धरती धन्य भरी हो गए और इसका कोई एक छत्र संप्राप और तद्गुण संपन्न बिल्कुल संपन्न होगा तो उसको आनंद क्या रहेगा क्रोध से क्रोध से करो से ग्रस्त रहे हमेशा खुद अपने आप में जलता रहेगा कोई क्रोध करे तो यह तो बताओ कि हमारे ऊपर क्रोध करता है उसके ऊपर तय

सारा क्रोध तो यार्ड में चल रहा है उसका क्रोध बढ़ाने की कोशिश मत करो उसका क्रोध जैसे घट जाए कोई काम से आक्रांत हो गए दुखी हो गए ये नहीं मेरा ये नहीं मिला ये नहीं मिला तो ये निंदा मत करो ये काम है, ये कहो कि भाई आय जिसका मन रोगी हो गया है, मानसिक रोगी है जिसकी चिकित्सा करनी चाहिए कोई लोग जागरूक होकर के हो

उसको तो उसको तो ये मत हो कि लालची है जो भी हैशस्वनाम शुद्धम श्लाघ्या के गुणीनाम गुणा लोग स्वल्पों की तान अंधी फिर स्वरूप विदेशा बड़ा खुद जश्न है बड़े जशस्व है बड़े जशस्व है बड़े गुणी है बड़े गुणी है बड�

लेकिन मन में बड़ा लोध है काम बहुत करते हैं परंतु लोग ध्वज करते हैं हमारी तारीफ करते हैं खुद पाने के लिए तो वो तारीफ करना व्यापार हो गया ना वो बहुत सुना व्यापार हो गया वो, वो प्रणाम करना व्यापार हो गया ये तो जैसे बड़े सुंदर रूप में को हो जाए

तो सुंदर रूप की शोभा बिगड़ जाती है जो अच्छे गुण और अच्छे जस में जब दो भाग जाता है तो वो गुण और जस चौकट हो जाता है फिर विद्याविधो संपूर्ण पृथ्वी प्रधान्य से भरपूर हो हमारे प्रजा को कोई कष्ट न हो और एक अक्षत्र सम्राट हो किसी की उसमें मील मेंक न जल्दी हो कुर्सी उलटने का डर न हो

और सदगुण हो जीवन में और सदविद्या हो जीवन में शरीर विरो तो स्वस्थ हो सज्जनों में प्रसन्नता हो सज्जन लोग भी अपने जादू दरदार की प्रसन्नता करते वो प्रशंसा नहीं तो है तो एक श्लोक पुराना हो तू के घर में जान रहा हो तो गढ़े गीत जा रहे हैं

क्रमेल का नाम उद्वाहे संस्कृत में उनके लिए क्रमेल एक चैनल बोलते हैं क्रमेल का नाम क्रम क्रम से करता है ऊपर ऊपर नीचे आया आप लोग कभी चढ़े होंगे कि नहीं हम राजस्थान में रहते थे तो उस पर चढ़े उनकी गाड़ी पर चले क्रमेल का नाम उद्वाहे है था उन लोगों का और गर्दभा जीत का गीत गाने के लिए कभी लोग बुलाए गए

तो परम प्रशंसन की एक दूसरे की तारीफ करते हैं अहो अहोर कथा कहता है क्या सुंदर है, है और वो कहते हैं अहोर ध्वनि क्या बढ़िया आवाज है जा दिल्णा? जा दिल्णा? तो तो तो एक दूसरे की तारीफ करते हैं क्रमे लगाना गर्दा भी लगाया तारीफ करके जीविका चलाना प्रसन्नता

जैसे चार लोग सुशांति की चंका ऐसे लोग हैं अस भी असद आश्रय श्रीमधु भार्गवत ने बोला ये दुनिया में जो बड़े लोग कहे जाते हैं वो स्वयं तो दुष्ट होते ही हैं दुष्टों की जीविका भी नीचे चलती है असथ आश्रय दुष्टों की जीविका

तो सबसे बढ़िया कौन विद्या भी हो सदगुण भी हो स्वस्थ शरीर भी हो स्वजा तो भी अनुकूल हो उसका तो तो राज्य धन खान से भरपूर हो पूरी आयु का हो। करे मुझे तो थोड़ा सुखी है तुम्हें तो नहीं जो निष्काम समझदार है श्रोतिय काम अतश्य

जो ज्ञानी पुरुष है और जिसके मन में कोई कामना नहीं है उसको वो सार्वभम आनंद मानुषानंद की पराकाष्ठा उसको प्राप्त है देवता पर, का देवता संसर्गो का और औव आजान देव देवताओं का देवताओं का आजाम देव दस गुना दस गुना सौ गुना सौ गुना करके दस बार बोल रहे हो

इनसे सौ गुना आनंद उनको है तो उससे सौ आनंद उनको है तो उससे घर बार गती करें तो देवताओं के आनंद की पराकाष्ठा है हिरण गर्भ का हिरण गर्भ का आनंद ब्रह्मा का आनंद हिरण गर्भ का आनंद सबसे बड़ा तो ये तत्व क्या जो जिसको कुछ चाहिए ही नहीं उसका आनंद

सार्वक हूम बादशाह के आनंद से भी बड़ा है चक्रवर्ती सम्राट के आनंद से भी बड़ा है और हृदय नगर के प्रजापति के आनंद से बड़ा हुआ बड़ा है क्योंकि वो अपने स्वरूप को जानता है कुछ जानता ही नहीं है आनंद छोटा बना उसका होता है वो जिसकी जहा पूरी नहीं होती है और मनुष्य की जहा पूरी कभी नहीं होती एक साक्ष सब है

एक एक आदमी चाहता है कि सारी दुनिया को हम अपने जेब में डाले है और दूसरा भी चाहता है कि सारी दुनिया हमारे जेब में तो दोनों में चक्कर हुए बिना तो रहेगी ही नहीं और

जो दुनिया की चीजें इकट्ठी कर करके सुखी होना चाहते हैं उनको तो जरूर किसी न किसी से संघर्ष करना पड़ेगा टक्कर लेनी पड़ेगी और जो कुछ नहीं चाहता है उसको किसी से कोई संघर्ष है ही नहीं कोई टक्कर लेने ही नहीं है शांति का जीवन है परम का जीवन है और अपना प्यारा वो तो अपना आत्मा ही है अपने आत्मा के सिवाय और प्यारा और प्यारा कवच है तो

को ब्रह्मानंदी कर तुम ब्रह्मानंद क्या होता है जिसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि असल में ब्रह्मानंद है क्या विधि आई होगी जब तक तुम्हारा कोई दूसरा रहेगा देर होगी तब भी आनंद की एक दिन हमारे मित्र ने उनको खबर दे दी थी कि हम आने

अपने दरवाजे पर बैठे वहाँ से सड़क बहुत दूर तक दिखती थी कच्ची सड़क होती थी बहुत दूर तक दिखती थी कोई आता दिखे तो खान हो तो वही आ रहा इंतजार करते करते घंटों महाराज बीत गए कांतरा बोले की अभी सड़क पर बिछाने से तो अच्छा है कि आठ बंद करके बीतर जाए किसी के आने में देर होती है तब भी होती है

कोई चीज अपने से दूर होती है तब भी तकलीफ होते को कोई चीज अपने देर माने समय में दे और दूरी माने देश में स्थान में जो और कोई चीज दूसरी होती है तो उसको भी पकड़े रखने में और तो सोते समय बच्चा भी छूट जाता है वो याद नहीं रहती है पति भी छूट जाता है पत्नी भी छूट जाती है दूसरा मोल तब भी उसको पकड़ रखने में दुख होता है ये अपना आप

अपना आपका आनंद आत्मानंद इस ब्रह्मानंद को स्पष्ट करने के लिए अब हम इसकी नीमांता प्रारंभ करते हैं कि असल इसका स्वरूप क्या है सब का नाट भवती स्वेष सम्राट भवति, तो स्वेष तो सर्वाधिक भवति। ये स्वराट है ये सम्राट है ये सर्वाधिक है अब देखो

कहा पे इकट्ठा कर करके बड़े बन रहे हैं कुछ तन में इकट्ठा करते हैं कुछ धन में इकट्ठा करते हैं कुछ जल में इकट्ठा करते हैं तो कहाँ पे इकट्ठा कर करके खुश होना और कहा बिना इकट्ठा किए ही खुश होना ये देखो अनायास आनंद अनायास आनंद ये तो कहीं दूसरी जगह है ही नहीं अच्छा भाई सच्चो भाई ने हमको कहा

बच्चू भाई माने ये जो स्वामी प्रेमपुरी ट्रस्ट है स्वामी प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या और स्वामी प्रेमपुरी ट्रस्ट में भी इन्होने बड़ा प्रयास करके ये सब तैयार किया है और बड़ी खुशी की बात है ये कहते हैं माने यहाँ से जो सख्य

क्या बोलते हो सकते बारे में किसे ट्रेलरी है किसी एस एन है किस है सब कुछ के ही है सर किसी ये कहते हैं की गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ बोल दो और हमारे सक्सेना साहब ने भी कहा कि गुरु पूर्णिमा के बारे में कुछ बोल दो ऐसा है कि ये राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र और सरकारी संस्थान इनके हिसाब से तो श्रावण दो होंगे

इसलिए आसार एक है और आसार एक होने से गुरु पूर्णिमा कल होगी हाँ कल गुरु पूर्णिमा होगी और भारतीय विद्या भवन में कल गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और शाम को 5 बजे से हम वहां जाएंगे वेद पाठ सुनेंगे ब्राह्मणों का सत्कार होगा ध्यान से अंतिम होगी और प्रातः काल बच्चों भाई क्या करते हैं वो हमको अभी मालूम नहीं है और बहुत से

श्री के पक्षपाती मंडलेश्वरों ने भी और विद्वानों ने भी और बहुत से पंचांगों में भी श्रावण को ही दो माना हुआ है अब काली में हम लोग जिस पंचांग को मानते थे विश्व पंचांग है और श्रीदेश का पंचांग है धर्म संघ का पंचांग है उसमें दो आकार ही माने हुए हैं तो उनके हिसाब से तो आकार में नहीं होना चाहिए बोला सबीज गई बात

हो गए शंकराचार्य जो है चारों शंकराचार्य ये आकार को ही दो मान रहे हैं काशी के पंडित भी आकार को ही दो मान रहे हैं थोड़ा साउंड किसी किसी का हो तो हो धर्म व्यवस्था वहां पे ऐसी है तो उनके हिसाब से

30 जुलाई को गुरु पूर्णिमा अब देखो भाई अपन न तो ज्योतिषी है और न तो धर्म हैं, है और न को अपना आग्रह है न कोई निर्णय है बोला गुरु पूर्णिमा गुरु नहीं मनाता रहे गुरु अपने गुरु अपने गुरु के मनाता है। ये तो चेना लोगों के में है कि वो गुरु पूर्णिमा कब मना

एक बार की बात है श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने हमारे शंकराचार्य जी महाराज सब वही तीस जुलाई को ही गुरु पूर्णिमा मानेंगे क्योंकि उनके आकार को और श्रावण को एक मानेंगे दिसंबर उन्नीस में इस प्रकार का प्रसंग आया था तब काफी में शिव कुमार शास्त्री जी महाराज जीवित थे दामोदर शास्त्री को काफ्या शास्त्री

काशी के सब दुरंधर जिंदा थे उस समय काशी नरेंद्र ने सभा की निर्णय करवाया होना चाहिए, वो निर्णय अभी तक लिखा हुआ है और फिर इस साल भी पंडितों ने सभा उस निर्णय को पुष्ट कर दिया और उसी के अनुसार वहाँ मानते हैं नाथ जी ने दो तो आसार मान करके कलेवर बदला गया है वहाँ जब आसार बदलता है तभी बढ़ता है तभी कलेवर बदला जाता है वहाँ का ये नियम है

तो अपन न ज्योतिष के अनुसार ऐसी आपको कुछ बोलते हैं क्योंकि ज्योतिष का गणित तो हमको आता ही नहीं है ना तो नश्य कोई दृश्य गणित है तो कोई प्राचीन गणित है तो कहीं लिखा है कि ये तो सूर्य नक में ग्रहणालय में लिखा है कि ये तो हमारी सूर्य पद्धति है सूक्ष्म पद्धति से गणित निकालना सूर्य सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत शिरोमणि के, के अनुसार ये सब है

सर्वशास्त्र तो की व्यवस्था है अपन तो कहते हैं कि देखो हमारी गुरु पूर्णिमा तो आज शुरू होती है और एक महीने तक बनी रहेगा है ना? एक महीने तक बनी रहेगी और हम कहते हैं एक महीने में भी पूरी नहीं होती बारहो महीने बनी रहेगी क्योंकि ना गुरु कहीं जाते है तो इसके लिए वाद विवाद संघर्ष की सृष्टि न करते की है

ये निर्णय मैं कर सकता ना तो है ना जिस पर तुम्हारा विश्वास होगा उसी बात मान लोगे वहाँ के पंडित पर विश्वास होगा तो वहाँ की मानोगे यहाँ के पंडित पर विश्वास होगा तो यहाँ पर मानोगे तो जब विश्वास ही मानना है अंत तो गांव अपने विश्वास पर ही आस्था करनी है है न तो आप आज मान लो तो भी ठीक है कल मान लो तो भी ठीक है है ना बारह महीने मान लो तो भी ठीक है जैसे मर्जी हो

वैसे करो तो शुक्र यहां जैसे प्रवचन है वैसे प्रवचन तो हो गई और सायकाल भारतीय विद्या भवन में जब से मुंती जी थे जब से हम जाते हैं वहाँ और वहाँ विद्वानों का सत्कार होता है जयंती मनाते हैं पांच बजे पांच वहां और सूर्य यहाँ इसमें एक कथा है ब्रह्मांड प्राण एक दिन

व्यास जी ने बात निकलते हुए तो महाराज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है राम की रामनवमी है।, है और सब देवताओं की शिव जी की त्रयोदशी है ये हमारे गुरु का कौन सा सर्व होना चाहिए और उसकी पूजा के स्थिति से करनी चाहिए ये प्रश्न किया हो तो व्यास जी ने इसका ये उत्तर दिया

गुरु पूर्णिमा तो होगी आषा की पूर्णिमा तो और पूजा सबको अपने अपने गुरु की जो जहाँ हो जिस देश में हो जिस गाँव में हो वहाँ कर लेनी चाहिए और अपने अपने गुरु की पूजा को ही हम व्यास की पूजा व्यास की पूजा अपनी पूजा मानते ना हैं क्योंकि जितने गुरु एक तत्व होता है गुरु व्यक्ति नहीं होता है गुरु एक तत्व होता है और जहाँ जिसकी गुरु बुद्धि है वही गुरु की

जाँच हो जाते हैं